छांदोग्योपनिषद शकरष्याध्याखंडदयनाडी और सूर्यरश्मिपी उपासना यस्तुदयुंडरीकतोण विशिष्ट ब्रह्म ब्रह्मचरियादी साधन सम्पन्न तकबावियास्ते तेयर मूर्धन्य नाड्या गतिव्येती नाड़ी नाड़ीखंड आरभ्य जो पुरुष ब्रह्मचर्य आदि साधनों से संपन्न और बाह्य विषयों की मिथ्या तृष्णा से निवृत्त होकर अपने हृदय कमल में विराजमान उपरयुक्त गुण विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करता है उसकी यह मूर्धन्य नाड़ी के द्वारा गति बदलानी है इसीलिए इस नाड़ी खंड का आरंभ किया जाता है अथ जाएता हृदय से नाड़स्ता पिंगल शुक्ल से नील से पीत अश्या लोहित सेसवा आिंगल एष शुक्ल एष नील एश पीत एश लोहिता अब ये जो हृदय की नाड़ियाँ हैं वे पिंगल पिंगलवण सूक्ष्म की है वे शुक्ल नील पीत और लोहित रस की है क्योंकि यह आदिपिंगण है यह शुक्ल है यह नील है यह पीत है और यह लोहित वर्ण है अथ या एता वक्षमाणा हृदय से पुंडलीका का ब्रह्मोपासन स्थान से संबंधि नाड्यो हृदयमासपिंडा सर्वतो विनता आदि आदित्य आदिमंडला चैता वर्ण विशेष सदाकारा विशिष्टचाकारा एवं वर्तन अब आगे कहे जाने वाले ब्रह्मोपासना के आश्रयभूत इस पुंडली काकार हृदय के जो उससे संबद्ध नाडियां आदित्य मंडल से किरणों के समान उस हृदय रूप मास पिंड से तब ओर निकली हुई है वे पिंगल नामक एक वर्ण विशेष से युक्त अणिमा अर्थात सूक्ष्म की है तात्पर्य है कि वे उस रस से पूर्ण होकर तदाकार ही रहती है तथा शुक्ल नीलस्य पीतस्य लोहितस्य च रसस्य पूर्णा इति से पूर्णा सर्वत्रण तेजसा पिताख्यन पाकाभिवृत्तेन कफेनाल संपरकात पिंगलम भवति सौरम संपर्का पिंगल सौर तेज है पिताख्यम तदेशूयस्वा तदे च कफभूयस्ता शुक्ल कफेन समता पीत शोणितबाल्यन लोहिता वैद्य वर्ण वे कथम्ती नील पीत और लोहित रस से पूर्ण है इस प्रकार पूर्ण पद का सर्वत्र अध्याहार करना चाहिए पित्त संगक और तेज से परिपक्व हुए थोड़े से कफ से संपर्क होने पर पित्त नामक सौर तेज पिंगल वर्ण हो जाता है यही बात की अधिकता होने पर नीला हो जाता है और कफ की अधिकता होने पर वही शुक्ल हो जाता है कब से वात की समता होने पर वह पीला हो जाता है और रक्त की अधिकता होने पर लोहित अथवा वैद्यक शास्त्र से इन वर्ण विशेषों का ये किस प्रकार होते हैं ऐसा अन्वेषण करना चाहिए श्रुते स्वाहादित्य संबंधाद तेजसो नाड़ीस्वण ग्य वर्ण विशेषा कथम असौ व आदित्य पिंगलो वर्णत एस आदित्य शुक्लो शेष नील एसा, पीत एसा, लोहित आदित्य एवा किंतु श्रुति का तो यही कथन है कि आदित्य के संबंध से ही नाड़ियों में अनुस्यूत हुए उस तेज के ये वर्ण विशेष हो जाते हैं यह किस प्रकार इस पर कहते हैं यह आदित्य वर्णतः पिंगल है यह आदित्य शुक्ल भी है तथा यही नीलवर्ण है यही पीला है और यही लोहित भी है तस्ध्यात्म नाड़ी भी कथम संबंध इ दृष्टान्त दिष्ट आह शरीर के भीतर नाड़ियों के साथ उसका संबंध किस प्रकार होता है इस विषय में श्रुति दृष्टान्त देती है तद्यथा महापथ आतत उभौतीम चा मुम चे वैता आदित्य रश्मय उभौलोक गछतीम चामुं चामुस्माद प्रतायन्ते ता त आ आसु नारिचु सृप्ता आभ्यो नाड़ीभ्य प्रतायनतेमिनादित्य सृप्ता इस विषय में यह दृष्टान्त है कि जिस प्रकार कोई विस्तृत महापथ इस समीपवर्ती और उस दूरवर्ती दोनों गांवों को जाता है उसी प्रकार ये सूर्य की किरणें इस पुरुष में और उस आदित्य मंडल में दोनों लोकों में प्रविष्ट हैं वे निरंतर इस आदित्य से ही निकली हैं और इन नाड़ियों में व्याप्त हैं तथा जो इन नाड़ियों से निकलती है वे इस आदित्य में व्याप्त है त्र यथा लोके महान विस्तीर्ण पंथा महापथ आतो व्याप्त उभौ ग्राम गम चन्निहित अमुम च विप्रकृष्ट दूरम एवं यथा दृष्टांतो महापथ उभौ ग्राम प्रविष्ट एवेता आदि रश्मय उभौलोकां चादीमंडलमीम च गच्छन्तु गोभर प्रविष्ट यथा महापथः इस विषय में जो समझना चाहिए कि जिस प्रकार लोक में कोई महान यानी विस्तीर्ण मार्ग अर्थात महापथ आतत व्याप्त हुआ इस समीपवर्ती और उस दूरस्थ दोनों ग्रामों को जाता है इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टान्त है कि महापथ दोनों ग्रामों में प्रवेश करता है ये सूर्य की किरणें दोनों लोकों में उस आदित्य मंडल में और इस पुरुष में जाती है अर्थात महापथ के समान दोनों जगह प्रवेश किए हुए हैं कथम अमुष्मादिमंडला प्रतायते सततात्मासु पिंगलादीर्णसु यथोक्तासु नीसु क्षिप्तागता प्रवेशाथ्यो नारीभ्य सत्यस्ते प्रवृत्ता सन्तान भूता रश्मिनामुभयिंग किस प्रकार प्रवेश किए हुए हैं वे इस आदित्य मंडल से फैलती है और शरीर में उन उपरयुक्त वर्णों वाली नाड़ियों में अर्थात प्रविष्ट होती है तथा इन नाड़ियों से व्याप्त होती अर्थात प्रवृत्त होकर फैलती हुई इस आदित्य मंडल में प्रवेश करती है रस में शब्द स्त्रीलिंग और पुणलिंग दोनों लिंगों वाला होने के कारण उनके लिए पहले ताह सर्व का होने पर भी पीछे ते ऐसा कहा गया है। हैदा नारी सुिप्त न कचन पाप्मा स्पृशति तेजसा ही तदा, ते तदा ऐसी अवस्था में जिस समय यह सोया हुआ भली प्रकार लीन हुआ पुरुष सम्यक प्रकार से प्रसन्न होकर स्वप्न नहीं देखता उस समय यह इन नाड़ियों में चला जाता है तब इसे कोई पाप स्पर्श नहीं करता और यह तेज से व्याप्त हो जाता है त्रवि यलस्वपनम जीव सुप्तों स्वाप सेकारार्शेषण समस्त उपसंहृतसर्वणवृत्तिरेत अतो बाह्य विषय संपर्क जनित कालुश्या, कालुश्या भावात सम्यक अत सम्य प्रसन्न संप्रसन्नति अतएव स्वप्न विषयाकाराभाष मनस स्वन प्रत्यय ना सुप्तो भवत्यासु भासु तेजः पर्णा यथोक्तासु नाड़ीसु तदा प्रविष्टा नाड़िभिः क्षिप्त प्रविष्ट नारीद्वारकाश गर्थ न सत्संपत् स्वप्न दर्शनमस्तीम्या सप्तमी तृतीयया उस अवस्था में ऐसा होने पर जहाँ जिस समय यह जीव इस स्वप्नावस्था अर्थ निद्रा को प्राप्त होकर सो जाता है निद्रा निद्रा की दो वृत्तियां हैं दर्शन वृत्ति यानी स्वप्न और अदर्शन वृत्ति गार्थ सुसुप्ति यहाँ दर्शन वृत्ति की व्यावृत्ति के लिए समस्त ऐसा विशेषण दिया गया है निद्रा दो प्रकार की है इसलिए यहाँ समस्त ऐसा विशेषण दिया गया है तात्पर्य यह है कि जिस समय वह जिसकी संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियों का उपसंहार हो गया है ऐसा हो जाता है इसलिए बाह्य विषयों के संपर्क से प्राप्त हुई मलिनता का अभाव हो जाने के कारण यह सम्यक प्रकार से प्रसन्न स्वप्रसन्न होता है तात्पर्य यह है कि इसीलिए यह स्वप्न विषयाकार से भाषित होने वाले मानसिक स्वप्न प्रत्यय को नहीं जानता अर्थात उसका अनुभव नहीं करता जिस समय इस प्रकार सो जाता है उस समय सूर्य के तेज से पूर्ण हुई इन पूर्वक नाड़ियों में सृप्त अर्थात प्रविष्ट होता है तात्पर्य यह है कि वह इन द्वारभूत नाड़ियों से हृदयकाश में पहुंच जाता है सत्संपत्ति सत को प्राप्त हो जाने के सिवा और कहीं स्वप्न का अदर्शन नहीं होता इस सामर्थ्य से नाड़ी छू इस पद में जो सप्तमी भक्ति है उसे नाडी भी इस प्रकार तृतीया के रूप में बदल ली जाती है तम सतापन्न न कशन न कस्चिपी धर्म पाप्स्पृशती स्वूपस्थित मन देंद्रिय विशिष्ट हि सुखदुख कार्य प्रदान पाप्स्पृशती न तो सत्स स्वूपावस्थ कचिद भी पाप् स्पष्टु मुस्सहते अवशयवाद्य विषय नवनम कचिद कुतचिदी सत्संपन्न स्वूप प्रचुपन वात्म जाग्रस्वनावस्था प्रतिगमन बाह्य विषय प्रतिबोधो विद्या कामकर्म बीज से ब्रह्म विद्या हूता मिथ्यवोचा ष्ठ एव प्रत्येतव्यम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 क्योंकि वह उसका विषय नहीं है अन्य ही अन्य का विषय हुआ करता है और सत्य को प्राप्त हुए जीव का किसी से भी किसी भी कारण से अन्यत्व तो है नहीं आत्मा का जागृत या स्वप्नावस्था को प्राप्त होना तथा बाह्य विषयों को अनुभव करना ही स्वरूप से च्युत होना है क्योंकि अविद्या रूप काम और कर्म का बीज ब्रह्म विद्या रूप अग्नि से दग्ध न होने के कारण ही रहता है ऐसा हम छठे अध्याय में ही कह चुके हैं उसी पर यहाँ भी विश्वास करना चाहिए यद सुप्त सौरेण तेजस ही नाड़्यगतेनतः सपन्नो व्यापेण चक्षुरादीनाडीबाषय भोगा यहाँ प्रसिता कदा तस्मा कम स्वात्मने वावस्थि स्वप्नम नीजानी बिजानाती युक्त जिस समय यह जीव इस प्रकार सो जाता है उस समय सब ओर से नाड़ी के अंतर्गत और तेज से संपन्न व्याप्त हो जाता है इसलिए तब इन इसकी इंद्रियां बाही विषयों के भोग के लिए चक्षु आदि नाडियों के द्वारा विशेष रूप से अप्रसरित अर्थात निरुद्ध हो जाती है इसी से इंद्रियों का निरोध हो जाने के कारण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 सर्वतो आहुर माम तव माम भवति सर्वतो मुमूर्षुदावीर्थ तम भीत वेशयिशीनात आहुर्जासी मव पुत्रसी मितर चेतियादी स मुमूर्षुयावदस्मा शरीरादूक्रा निर्गत देवदत्त नामक पुरुष विशेष अबली रोगादि के कारण अथवा जरादि के कारण देह की दुर्बलता कृशता को प्राप्त करा दिया जाता है अर्थात जिस समय यह मरणासन होता है उस समय उसके चारों ओर बैठे हुए बंधुजन कहते हैं क्या तुम मुझ अपने पुत्र को जानते हो क्या तुम मुझ अपने पिता को पहचानते हो इत्यादि वह मुर्शु जीव जब तक इस शरीर से अनुक्रांत करता है अनुक्रांत रहता है अर्थात बहिर्गत नहीं होता तब तक उन पुत्रादि को पहचानता है अथ ये तस्मा शरीरा दुत्रमथ तैरव दस्मुर्धुमा क्रमते स ओमति वो द्वा मीयते चाव क्षिप्तेन्मस्तावारी गे तदयि खलु लोकद्वार विदुषा प्रपथनम निरोधो विदुषा फिर जिस समय यह इस शरीर से उत्क्रमण करता है उस समय इन किरणों से ही ऊपर की ओर चढ़ता है वह ओम ऐसा कहकर आत्मा का ध्यान करता हुआ ऊर्धलोक अथवा अथोलोक को जाता है वह जितने देर में मन जाता है उतनी ही देर में आदित्य लोक में पहुँच जाता है यह आदित्य निश्चय ही लोक द्वार है यह विद्वानों के लिए ब्रह्म लोक प्राप्ति का द्वार है और अविद्वानों का अनुध स्थान है अथ यदि तत्क्रिया विशेषणम शरीरा दुति अथ तदैतर यथोक्ता रश्मि ऊर्धम क्रमते यथाकर्मजिं लोक प्रतिद्वान्न इतरस्त यथोक्त साधन संपन्नः स सा ओ मृत्योकारेनात्म ध्यान था पूर्व वर्धर्ध विद्वां चेदी तरस्ती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 वह ओंकार के द्वारा पूर्वत आत्मा का ध्यान करता हुआ तात्पर्य है कि यदि वह विद्वान होता है तो ऊर्धलोकों को और अविद्वान होता है तो अधोलोकों को मीयते अर्थात जाता है स विद्वाक्रमीष्यवक्षिप्य मनो य मनस क्षेप सैत्व गच्छति प्राप्नोति छिप्रम क्षिप्रम गर्थ नतु तो काले नेति विवक्षित वह उत्क्रमण करने वाला विद्वान जितने देर में मन जाता है अर्थात जितने समय में मन को कहीं ले जाया जाता है उतने ही समय में आदित्य लोक में जाता पहुँचता है तात्पर्य यह है कि वह शीघ्र चलता है इससे यह बतलाना अभीष्ट नहीं है कि उतने ही समय में पहुँचता है किमर्थम आदित्यम ग्योच्य ये प्रसिद्धम ब्रह्मोक द्वार य आदिस्तेन द्वारूतेन ब्रह्मलोक गच्छति विद्वान् अतो विदुषाम् प्रपदनम प्रपद्यते ब्रह्मलोकम द्वारणेती प्रपदन निरोधन निरोधोस्मादी विदुषावती निरोध सौरेण तेजस देश निर्धनया नाड़ एव देवे त्यर्थः देवेत्य इति श्लोकात् वह आदित्य लोक में क्यों जाता है यह बतलाया जाता है यह जो आदित्य है वह निश्चय ही ब्रह्मलोक का प्रसिद्ध द्वार है उस द्वारभूत आदित्य के द्वारा विद्वान ब्रह्मलोक को जाता है अतः इस द्वार से विद्वान ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं इसलिए यह विद्वानों का प्रपदन है निरोधन निरोधन का नाम निरोध है इस आदित्य से अविद्वानों का निरोध होता है इसलिए यह निरोध है तात्पर्य यह है कि अविद्वान लोग सौर तेज के द्वारा देह में ही निरुद्ध होकर मूर्धन्य नाड़ी से उत्क्रमण नहीं करते जैसा कि विस्वनया इत्यादि आगे के मंत्र से सिद्ध होता है तदेश श्लोक शतका चार्य मृधान तयोधमाजन्न मृतत्व्यामे भवति इस विषय में यह मंत्र है हृदय की 101 नाडियां हैं उनमें से एक मस्तक की ओर निकल गई है उसके द्वारा ऊपर की ओर जाने वाला जीव अमृत्व को प्राप्त होता है शेष इधर उधर जाने वाली नाड़ियाँ केवल उत्क्रमण का कारण होती हैं उत्क्रमण का कारण होती हैं उनसे अमृत्व की प्राप्ति नहीं होती तदेतस्म यथोक्ते स्लोको मंत्रो शतम चैका चैकोत्तर शतना हृदय से मांसपिंडभूत संबंध्य प्रधान तो बती आनत्यादेहा तासा माजन तामेका अभिनीश्रितागता तयर्धम गृत अमृत भावनागतर्ण्य ऊर्धाशान्या्य नाड़ो संसारगमनद्वारूता नमृतवाय ना किुत्क्रमण एवोत्क्रांतमे भव इस इस उस इस उपर्युक्त अर्थ में यह श्लोक यानी मंत्र है मांस के पिंडभूत से संबंध रखने वाली सौ और एक अर्थात फिर एक ऊपर सौ प्रधान नाडियां हैं प्रधानता इसलिए कहा कि देह की नाडियों का कोई अंत नहीं है उनमें से एक मुर्दा की ओर निकल गई है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 प्रकरण के समाप्ति सूचित करने के लिए है ये छांदोग्योपनिषद अष्टमाध्याए षखंडभाष्यम संपूर्ण